अंग्रेज विचारक ब्रेडली के प्रसिद्ध कृति एप्यूर एंड आभास रिय कहें माया और परम जो दिखाई पड़ता है वो केवल आभास जो दिखाई पड़ने के भीतर छिपा है ही सत्य तो यथार्थ के दो तो रूप हैं एक तो जैसा दिखाई पड़ता है ऊपर ऊपर और एक जैसा है भीतर मैं आपको देखता हूं तो रूप दिखाई पड़ता है आकार दिखाई पड़ता है शरीर दिखाई पड़ता है लेकिन आप दिखाई नहीं पड़ते इस सबके भीतर छिपे हुए ये सब जो रूप है ये सब जो दृश्य हो रहा है ये सिर्फ बाहर की परिधि, थी ये भीतर का केंद्र नहीं इसलिए अगर कोई मान ले की आपको देख कर उसने आपको जान लिया तो भूल हो जाएगी जो उसने देखा वो केवल परिधि ही था जिससे कोई किसी के घर के बाहर की दीवानों को देखकर लौट लौटा है ऐसे ही आपके शरीर को आपने जो दृश्य उसे देखकर जो समझ आप से परचित हो गए वो भ्रांति में पड़ गए आप तो भीतर गहरे में छुपे, जो आंख की पकड़ में नहीं आता हाथ के स्पर्श में नहीं आता कान जिसे सुन नहीं सकते इसलिए गहन प्रेम के क्षण में ही आपको जाना जा सकता है क्योंकि प्रेम ही वहां तक पहुंच पाया है जहां तक इंद्रिया नहीं पूरा जगत ही ऐसा है और स्वाभाविक है कि ऐसा हो क्योंकि तो किसी भी वस्तु की परिधि होगी और केंद्र होगा सरक्रेंस होगी और सेंटर होगा जो बाहर से देखा जा सकता है वो एक और जो भीतर से ही दहन जीवन में प्रवेश करके जाना जा सकेगा वो तो वही सत्य है जो केंद्र पर परिधि तो रोज बदलती रहती है आप माँ के पेट में थे तो एक छोटे से अणु थे अगर वो अणु आज आपके सामने रख दिया जाए तो आप पहचान भी ना सकेंगे कभी मैं ये था लेकिन भीतर के केंद्र पर उस क्षण भी आप यही थे जो आज परिधि बदल गई आप बच्चे थे कभी कभी जवान थे कभी बूढ़े हुए परिधि बदलती चली गई अगर आप अपने ही चित्रों को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखें तो आप पहचान न पाएंगे ये एक ही आदमी के चित्र बदलता तो चला गया शरीर शास्त्री कहते हैं शरीर प्रतिपल बदलता है और सात वर्ष में पूरा शरीर बदल जाता है अगर आप सत्तर साल जिएंगे तो दस बार आपको नया शरीर मिल चुका होगा प्रतिपल शरीर में कुछ मर रहा है भोजन से आप नया शरीर अपने में निर्मित करते जा रहे हैं मल से मूत्र से पसीने से बाल से नखून ऐसी मरे हुए हिस्से बाहर निकलते जाते इसलिए तो बाल काटने से पीड़ा नहीं होती वो शरीर का मरा हुआ हिस्सा शरीर उसे बाहर फेंक रहा है नखून काटने से पीड़ा नहीं होती वो मरा हुआ हिस्सा है आप जान के चकित होंगे कि मुर्दे के भी बाल और नखून बढ़ते हैं। मुदा भी रखा रहे तो उसके बाल और नखून बढ़ते रहते हैं तो क्योंकि बाल नखून से जीवन का कोई संबंध नहीं वो शरीर का मरा हुआ हिस्सा है मुर्दे का शरीर भी उस मरे हुए से को रहता है सात वर्ष में आपके शरीर के सारे कोष्ठ बदल जाते हैं नए हो जाते हैं ये परिधि है आप जो नदी की दार की तरह बहती चली जाती किसी दिन ये जन्मी थी और किसी दिन ये समाप्त भी हो जाएगी लेकिन भीतर जो केंद्र है, वो जब आप एक छोटे से अणु थे जो खाली आंख से देखा भी नहीं जा सकता जिसे देखने के लिए खुर्दबीन चाहिए फिर कभी आप बच्चे थे फिर जवान थे कभी बूढ़े थे और कभी फिर मिट्टी में गिर गए वो सब शरीर के तल पर हो रहा है केंद्र अछूता है वो केंद्र ही सत्य परिधि आभास आभास इसे इसलिए कहते हैं कि, कि इसको ही बहुत से लोग सत्य मान लेते हैं सत्य होने का भ्रम इससे पैदा होता है और ऐसा व्यक्ति के संबंध में नहीं जीवन के समस्त रूपों के संबंध में सत्य है ये जो वृक्ष खड़े हैं इनको आप देखते हैं के पत्ते हैं इनकी शाखाएं हैं ये वृक्ष का मूल नहीं है और न इसके पक्ष का केंद्र है न इसकी आत्मा ये भी इसकी देह है इस देह के भीतर छिपी है वैसी ही आत्मा जैसी आपके भीतर छिपी है और भारत के मनुष्य कहते रहे कि कभी आप भी थे। आज आप मनुष्य वो परिधि का परिवर्तन है आज जो वृक्ष कभी वो भी वंश हो जाए और यहाँ इतने वृक्ष खड़े हैं ये भी सब एक जैसे नहीं इनके भी व्यक्तित्व में भेद इनमें भी मूल वृक्ष है इनमें भी बुद्धिमान वृक्ष है इनमें जो बुद्धिमान वृक्ष है वे तीव्रता से गति कर रहे वृक्ष की परिधि को पार करके जीवन के और ऊंचे आयाम में प्रवेश करने की मनुष्यों में भी सभी मनुष्य एक जैसे नहीं मूल है जो जहाँ है वहीं ठहरे हुए है जिन्होंने परिधि को पकड़ लिया और उसी को सत्य मान लिया। उनमें ज्ञानी जन है जो उस परिधि को छोड़कर और अवश्रेष्ठतर जीवन के आयाम में प्रवेश का प्रतन कर रहे हैं रूपों के संबंध में ही नहीं पूरे अस्तित्व को इकट्ठा भी ले तो परमात्मा की जो परिधि है उसका नाम माया है आभास संसार उसी परिधि का नाम है और इस संसार के गहन गुह में छिपा हुआ जो केंद्र है वही वह ब्रह्म हम सभी रूप से आकार से मोहित सम्मोहित दौर चले जाते हैं जो व्यक्ति भी इस आकार के भीतर छिपे हुए निराकार की खोज में लग है उसे ही उपनिषद ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता जन्म से कोई ब्राह्मण हो होकर समझ ले कि ब्राह्मण हो गया तो पागल है ब्राह्मण होना तो सतत साधना की उपलब्धि जन्म से तो सभी सूत्र पैदा होते सभी इन सूत्रों में से कुछ ब्राह्मण हो जाते शुग्र ही रह जाती है ब्राह्मण वही हो जाता है जो परिधि को छोड़कर केंद्र की तलाश में लग जाता है जो माया के आवृत को तोड़कर ब्रह्म की खोज में लग जाता है आंखें जिससे देख पाती है उसमें उसकी उत्सुकता नहीं जो अदृश्य जिसे आंखें नहीं देख पाती जिससे केवल विवेक की आंख देख पाती जिसे केवल अंत देख पाती उसकी खोज में जो लग जाता है वो ब्राह्मण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 लेकिन सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि से आप कहीं गलत न समझ ले सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि से उपनिषदों का अर्थ जिसे हम सामान्यतया सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं उससे नहीं हम तो उस बुद्धि को सूक्ष्म और तीक्ष्ण कहते हैं जो गणित और तर्क में कुशल है जो विवाद में कुशल है जो किसी भी बात को खंड खंड तोड़ने में कुशल है लेकिन उपनिषद उस बुद्धि को सूक्ष्म कहते हैं जो पवित्र है जो शुद्ध है जो शांत है ये दोनों बिल्कुल अलग उद हैं। उपनिषद उसे सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं जो इतनी शुद्ध है कि जिसमें कोई विकार नहीं रह गया क्योंकि विकार स्थूल कर देते हैं निर्विकार बुद्धि का नाम सूक्ष्म बुद्धि एक बोले भाले आदमी के पास हो सकती है सूक्ष्म बुद्धि जरूरी नहीं है कि एक बड़े गणितक और एक तर्कशास्त्री के पास गणितक और तर्कशास्त्री के पास जो बुद्धि है वो सूक्ष्म नहीं है अगर ठीक से समझे तो उसे कहना चाहिए वो कुशल है विचार करने की क्षमता उसके पास है लेकिन निर्विचार की शुद्धि उसके पास नहीं दार्शनिक और संत में यही भेद है। दार्शनिक किसी भी चीज को तोड़ के उसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश करता है संत अपने को शुद्ध करके किसी को तोड़ के नहीं अपनी शुद्धता के माध्यम से किसी में प्रवेश की कोशिश करता है इसलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अप और भी संत हो जाते हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग भी संत नहीं हो पाते जीसस बड़े का बेटा है कुछ भी शिक्षित नहीं तर्क में जीसस को कोई भी पराजित कर सकता है रामकृष्ण दूसरी कक्षा तक पढ़े तर्क में कोई भी रामकृष्ण को पराजित कर जिस अर्थ में हम बुद्धि को सूक्ष्म कहते हैं और जिस अर्थ में पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बुद्धि अंक मापते, हैं आई नापते हैं उसमें रामकृष्ण कहीं टिकेंगे नहीं लेकिन रामकृष्ण के पास या कबीर के पास या नानक के पास या जीसस के पास एक और तरह की सूक्ष्मता है जो शुद्धि की पवित्रता की जैसे जिसे सुबह का नया हुआ भूल कांटे की तरह तीक्ष् नहीं है किसी को चुभेगी भी नहीं लेकिन थूल की की पवित्रता है, है, है, एक है। उस की एक निर्दोषता निर्दोषता उस वो ही परम तत्व में प्रवेश कर पाती तीक्षण बुद्धि जिसको हम कहते हैं वैसा तीक्ष् बुद्धि व्यक्ति वैज्ञानिक हो जाए, वो पदार्थ को तोड़कर उसके रहस्यों को खोज लेगा लेकिन आत्मा के जानने से वंचित रहेगा जिसको उपनिषद सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं वैसा व्यक्ति तोड़ेगा नहीं बिना तोड़े प्रवेश कर जाए। और निश्चित ही जब तोड़ के प्रवेश करना पड़े तो बुद्धि आपकी बहुत सूक्ष्म नहीं क्योंकि जगह बनानी पड़ती तब आप प्रवेश कर पाते बिना तोड़े जो प्रविष्ट हो जाए उसकी सूक्ष्मता आत्यंतिकेद साफ समझ लेना चाहिए क्योंकि इस भेद को साफ न समझने के कारण बड़ी अड़चन हुई कबीर को काशी के पंडित पूछते कि तुम जब शास्त्र जानते नहीं संस्कृत पढ़े नहीं सिद्धांतों का तुम्हें कुछ पता नहीं तो तुम आत्मज्ञानी कैसे हो निश्चित ही काशी के कोई भी पंडित साधारण से साधारण पंडित थी कबीर से ज्यादा जानता था शास्त्र की भाषा में लेकिन कबीर के मुकाबले वे सब बुझे हुए दिए थे मैं कितना ही जानते हूं कबीर बिल्कुल तो भी न जानता हो तभी कबीर का होना सघन था अस्तित्व सघन था उनके पास होगी स्मृति कबीर के पास थी आत्मा वो ज्योति जो, जो कबीर के पास है उसको सूक्ष्म बुद्धिष्ठित करते छोटे बच्चों के पास होती संतों के पास होती सरल चित्त लोगों के पास होती इस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही माया के पर्दे को कोई पार कर पाता है अगर कुशल बुद्धि हो तो माया के पर्दे को ही काटने में और समझने में उलझ जाता है वो जो एपियरेंस है जो दिखाई पड़ रहा है उसी के साथ उलझ जाती साधारण बुद्धि जो दिखाई पड़ रहा है उसको छोड़कर जो नहीं दिखाई पा रहा है उस तक पहुंचने की क्षमता है मैंने कहा प्रेम में या प्रार्थना में प्रेम जब कोई व्यक्ति सच में ही प्रेम करे या प्रेम में हो जाए तो शरीर भूल जाता है शरीर के पास सीधी छलांग लग जाती है ऐसा ही प्रेम जब कोई सारे अस्तित्व से करता है तो उसका नाम प्रार्थना है ध्यान बुद्धि को सूक्ष्म करने की प्रक्रिया है जिस आप ध्यान करते हैं बुद्धि के विकार गिरते चले जाते हैं एक घड़ी आती है जब बुद्धि परिशुद्ध हो जाती उसमें कुछ भी विकार कोई भी फॉरेन एलिमेंट कोई भी विजाति तत्व तो नहीं रह जाता विचार तक नहीं रह जाता बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती कि विचार भी नहीं करती सिर्फ होती सिर्फ एक ज्योति होती उस ज्योति में जरा भी धुआं नहीं होता शुद्ध प्रकाश रह जाता आलोक उस शुद्ध आलोक से ही व्यक्ति माया के पर्दे में छिपे हुए ब्रह्म को जानने में समर्थ होता था बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे और उसको शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे ये प्रक्रिया है बुद्धि के सूक्ष्म और शुद्ध होने की शुरू करना है वाक से वाणी से विचार से शब्द से हमारी बुद्धि विकृत है क्योंकि तुम्हें विचारों का बोझ है विचार ही विचार है जैसे आकाश में बादल ही बादल छाये हो आकाश खो जाए दिखाई भी ना पड़े सूर्य का कोई दर्शन न हो ऐसी हमारी बुद्धि विचार ही विचार छाए उसमें वो जो बुद्धि की प्रतिभा है जो आलोक है वो खो गया छिप गया एक बादल हट जाए तो आकाश का टुकड़ा दिखाई पड़ने शुरू हो जाए छिद्र हो जाए बादलों में तो प्रकाश की रोशनी आनी शुरू हो जाती सूरज के दर्शन होने लगते ठीक ऐसे ही बुद्धि जब तक विचार से बहुत ज्यादा आप्रत है और एक पर्त नहीं है विचार की हजारों परते जैसे कोई प्याज को छीन का चला जाए तो पर्त के भीतर पर्त पर्त के भीतर पर्त ठीक ऐसे विचार प्याज की तरह एक विचार की परत को हटाएं दूसरी परत सामने आ जाती दूसरे को हटाएं है, तीसरी आ जाती एक विचार को हटाएं दूसरा विचार मौजूद दूसरे को हटाएं तीसरा मौजूद ये पर्त दर पर विचार ये हमने जन्मों में इकट्ठे किए जन्मो जन्मों में ये धूल है जो हमारी लंबी यात्रा में हमारे मन पे इकट्ठी हो गई जिससे कोई यात्री रास्ते पर चले तो धूल इकट्ठी होती चली जाए और उसने कभी स्नान न ना किया और यात्रा करता ही रहा बहुत धूल इकट्ठी हो जाए यात्री का पता ही न चले कि वो कहा खो गए ध्यान स्नान है बुद्धि का और जो ध्यान नहीं संभाल पा रहा उसकी बुद्धि कचरे से लग जाएगी स्वाभाविक प्रतिपल संस्कार पढ़ रहे हैं, हर घड़ी पूरे दिन में वैज्ञानिक कहते हैं कोई दस लाख संस्कार बुद्धि पे पढ़ते हैं। आप सोच भी नहीं सकते दस लाख कहां से पढ़ते हैं? हर चीज का संस्कार पढ़ रहा है अभी मैं बोल रहा हूं ये संस्कार पढ़ रहा है पक्षी आवाज कर रहा है वो संस्कार पढ़ रहा है एक कार का हार्ण बजा वो संस्कार पढ़ रहा है वृक्ष में हवा दौड़ी वो संस्कार पड़ा पैर में एक चिंटिने काटा वो संस्कार पड़ा सिर में थोड़ी पीड़ा हुई वो संस्कार पड़ा पढ़ रहे हैं दस लाख संस्कार दिन भर में चौबीस घंटे और ये सब इकट्ठे होते हैं, ये संस्कार दूर है और ये हम जन्मों से इकट्ठे कर रहे हैं इसलिए बहुत पढ़ते इकट्ठे हो जब आप सोए हैं तब भी संस्कार पढ़ रहे हैं नींद लगी है आपकी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बुद्धि पूरे वक्त काम कर रही है बाहर कोई आवाज होगी नींद में भी संस्कार पड़ रहा है गर्मी पड़ेगी संस्कार पड़ रहा है मच्छर आवाज कर रहे हैं संस्कार पड़ रहा है करबट बदली संस्कार पड़ रहा है गर्मी है सर्दी है पूरे पूरे समय बुद्धि इकट्ठा कर रही है हर चोट बुद्धि की क्षमता बहुत ज्यादा है वैज्ञानिक कहते हैं कि अनंत संस्कार बुद्धि इकट्ठी कर सकती आपके इस छोटे से सिर के भीतर कोई सात करोड़ सेल है और एक एक सेल अरबों संस्कार इकट्ठा कर सकता है इसलिए कोई अंत नहीं सारे दुनिया का जितना ज्ञान है वो एक आदमी की बुद्धि में समाया जा सकता ये जो इकट्ठी होती पड़ते हैं इनके कारण आप आच्छादित इस आच्छादन को तोड़ना पड़ेगा इस तोड़ने का प्रारंभ बुद्धिमान साधक को चाहिए पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करें। इसलिए मौन का इतना मूल्य मौन का अर्थ है कि आप बाहर और भीतर बोलना बंद कर रहे हैं क्योंकि तो बोलना बुद्धि की बड़ी गहरी प्रक्रिया है बोलने के द्वारा बुद्धि बहुत कुछ इकट्ठा करती रहती है और जो भी आप बोलते वो आप सिर्फ बोलते नहीं है बोला हुआ आप सुनते भी हैं उसके संस्कार और सघन हो जाते हैं जब आप एक ही बात बार बार बोलते रहते तो आपको पता नहीं कि आप बार बार सुन भी रहे संस्कार गहरे होते जा रहे हैं और आप कचरा बोलते रहते सुबह अखबार पढ़ लिया सब तो दिन भर उसी को लोगों को बोले चले जा रहे कोई व्यर्थ की बात जिसका कोई भी मूल्य नहीं जिससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा उसको आप बोले चले जा रहे हैं अगर आप अपने चौबीस घंटे का विश्लेषण करें आप पाएंगे की निन्यानबे प्रतिशत तो कचरा था जो आप न बोलते तो किसी का कोई हज न रहे जिसे बोलने से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है उसे बोलने से हानि निश्चित हुई है क्योंकि न केवल आपने दूसरे के मन में कचरा डाला है जो कि हिंसा है जिसका कोई मूल्य नहीं है वह आप बोल के दूसरे के मन में डाल दिए और जब आप बोल रहे थे तो आपने फिर से सुन लिया है। वो आपके भीतर दोबारा गहरा हो गया उसकी फिर से संस्कार पड़ गया फिर कंडीशनिंग को भी अगर आप एक असत्य को भी बार बार बोलते रहे तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि वो असत्य इतने संस्कार भीतर पड़ जाएंगे कि वो लगने लगेगा सत्य एडोल्फ फिटलर ने कहा है कि कोई भी असत्य को सत्य करना हो तो एक ही तरकी दो से बोले चले जाओ दूसरे ही मान लेंगे ऐसा नहीं है आप खुद भी मान लेंगे आप अपनी जिंदगी में देखें कई अफेक्ट आपको सत्य मालूम पड़ने लगे क्योंकि आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि अब आपको भी स्मरण नहीं रहा कि पहले दिन ये बात असत्य थी बहुत बात संस्कार पड़ जाने से गहरे हो जाते लीक बन जाती पहला काम है साधक के लिए कि वो वाणी को संयत कर ले वही बोले जो बिल्कुल अनिवार्य हो अपरिहारी हो जिसके बिना चल ही ना ये दुनिया बड़ी शांत हो जाए अगर लोग अपरिहारी को बोले व्यर्थ को ना बोले व्यर्थ को बोल के बड़ी झंझट में पड़ते हैं क्योंकि बोल के आप ही थोड़ी बोलते हैं दूसरा जवाब भी देगा थोड़ा आप सोचें कि अगर आप संयुक्त रहे होते मौन रहे होते तो कितने उपद्रव आपके जीवन से बच गए होते बोल के आप नुमालूम कितने उपद्रवों में पढ़ रहे फिर उनको बचाने के लिए और बोलना पड़ता है फिर ये सिलसिला पता चला जाता एक विषिय सर्किले दुष्ट चक्र है जिसका फिर कोई अंत नहीं इसलिए साधु चुप हो जाता है उतना ही बोलता है जितना अनिवार्य है और उतना ही बोलता है जिससे किसी का हित हो सके अन्यथा मौन रह जाता वाणी को जब आप बाहर से रोकेंगे तो भी जरूरी नहीं कि भीतर रुक जाए क्योंकि आप दूसरे से ना बोले तो खुद से बोलते रहते बैठे हैं खुद ही से बात चल रहे हो ये खुदी से चलने वाली बात भी संस्कार निर्मित करती है क्योंकि जब आप अपने से बोल रहे हैं तब भी मन सुन रहा है और जो भी आप बोल रहे हैं उसकी आप लकीर जोर से खोद रहे हैं अपने भीतर खुद से भी बोलना बंद करें। वन बड़ा उपद्रव जरूरी नहीं है कि उपद्रव ही हो हमने उपद्रव बना लिया भीतर भी धीरे धीरे बोलना बंद करे चुप्पी साधे मौन को फैलने में जितना जितना मौन फैलेगा उतना उतना मन विसर्जित जैसे जैसे मौन घना होगा वैसे वैसे बादल विरोहित होने लगेंगे जगह जगह से छिद्र टूटने लगेंगे और रोशनी भीतर की आने लगेगी धर्मों का सारे धर्मों का आधार मौन है महावीर 12 वर्ष मौन रहे बुद्ध ने अनेक अनेक दिन मौन में बिताए जीसस बोलने के पहले मौन में चले मोहम्मद को कुरान का अवतरण हुआ जब वे परम मौन की अवस्था में थे इस जगत में जो भी सत्य का अवतरण हुआ है वो तब हुआ है जब भीतर चुप्पी सब शांत उस शांत क्षण में ही हमारी हमारा तालमेल हमारी ट्यूनिंग ब्रह्म से जुड़ जाती वो मौन का कांटा ही हमें आभा से भीतर ले जाता है और सत्य से जोड़ देता है इसलिए हमने साधु को मुनि कहा है मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया है जो भीतर चुप हो गया है असल में वही बोलने का अधिकारी है जो भीतर चुप हो गया होगा क्योंकि उसके बोलने का कुछ मूल्य होगा क्योंकि बोलने का अर्थ होगा उसने कुछ जाना जिसे वो दे रहा जो चुप नहीं है वो बोलने का अधिकारी नहीं जो भीतर बोले चला जाता है उसका बोलना है एक बीमारी आप जब दूसरों से बात करते हैं तो आप सच में उनसे बात नहीं कर रहे हैं आप अपने को उलीछना चाहते हैं। इसलिए कोई न मिले आपको सुनने को तो बेचनी शुरू हो जाते बातचीत बकवास के लिए कोई चाहिए लेकिन दूसरा भी आपकी बकवास इसलिए सुन रहा है कि जब तुम चुप होगे तो वो भी शुरू करेगा और कोई प्रयोजन सुनने का नहीं मैंने सुना है कि एक सभा में एक नेता व्याख्यान करता लेकिन धीरे धीरे लोग उठ के जाते जाते गए व्याख्यान पूरा होते होते एक ही आदमी बचा है उस नेता ने कहा धन्यवाद तुम्हारा जो इस गांव में लोग बिल्कुल न समझ मालूम पड़ते एक तुम्हें बुद्धिमान उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं असल में आपके बाद मेरे बोलने की बारी <laughs> आपको सुनने को नहीं रुका मेरा भी व्याख्या होने वाला है इसी सभा में <laughs> कोई किसी को सुन नहीं रहा है किसी को किसी से सुनने का प्रयोजन नहीं सुनना पड़ता है क्योंकि बोलना है सुनना रुष्बत है जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तब तो अपने भीतर देखना आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये सज्जन चुप हो और अगर कोई सज्जन चुप ही ना हो तो आप कहते हैं बिल्कुल बोर है बोर का मतलब आपको बोर करने का उसमें बिल्कुल मौका नहीं है। अपने ही बोले चला जा रहा आप अपनी बोलना चाहते थे उसने आपको मौका ही नहीं दिया जो सुसंस्कृत लोग हैं वे आपको बोर भी करते हैं और आपको भी बोर करने का मौका देते हैं थोड़ा बोलते हैं थोड़ा आपको बुलवाते हैं इससे सत्संग बना रहता है इससे आप गबड़ाते भी नहीं ये लेन लेकिन ये बीमारी है अगर बोलना आपकी मजबूरी हो और आपको बोलने में राहत मिलती हो कि आप हल्के होते हैं तो समझना कि आप जो बोल रहे हैं वो कचरा है इससे किसी का कोई लाभ होने वाला है हम अपना कचरा दूसरे में डालते हैं दूसरा अपना कचरा हमें डालते हैं दोनों के पास कचरा बढ़ जाता है कचरा घटना चाहिए इसलिए अगर साधक को बहुत बार जंगल में भाग जाना पड़ा है तो आपसे कम भागा है, आप जो कचरा उसके ऊपर उंडेलते हैं उससे ज्यादा भागा जंगल में मौल होने की उसे सुविधा मिल गई लेकिन जंगल भागने की जरूरत नहीं अगर समझ हो तो आप यहीं धीरे धीरे मौन होते जा सकते हैं एक बात पर स्मरण रखें व्यर्थ न बोले जब तक पक्का न हो जाए कि इससे किसी का लाभ होगा तब तक न बोले जब तक ऐसा न लगे कि ये बोलना बिल्कुल ही अनिवार्य है तब तक न बोले और भीतर भी धीरे धीरे बोलने की प्रक्रिया को शांत करें जब मन बोलने लगे तो आप उसको कोऑपरेट न करें सहयोग न दें। आप दूर खड़े हो जाए कहें कि बोलो लेकिन मैं कोई साथ न दूंगा मैं साक्षी रहूंगा मैं देखता रहूंगा कि तुम बोल रहे हो लेकिन तुम्हारा कोई रस नहीं लूंगा तथस्थ तो हो जाएं, एक उपेक्षा भी तक बना बुद्ध ने कहा है कि साधु के लिए भीतरी उपेक्षा बड़ी जरूरी है उपेक्षा का मतलब है इनडिफरेंस उसका मतलब है कि चल रहा मन ठीक चलने दो लेकिन हमें कोई प्रयोजन नहीं हम इसमें बीच में उतर के रस न लेंगे ध्यान रहे मन तभी तक चलता है जब तक आप उसमें रस लेते रस दो तरह के या तो पक्ष में हो या विपक्ष में दोनों रस हैं आपके मन में कोई विचार चलता है आप उसके पक्ष में तो आप उसमें जुड़ जाते हैं आप विचार के साथ बहने लगते आप विचार को प्राण दे रहे हैं क्योंकि तो विचार अपने आप में निर्जीव है आपका साथ हो तो सजीव हो या आप उसके दुश्मन हो जाए जब आप दुश्मन हो जाते तब भी आप प्राण देते ये जरा कठिन समझ में आएगा क्योंकि जब आप किसी विचार के दुश्मन हो जाते हैं तब आपने लड़ना शुरू कर दिया आपने संघर्ष शुरू कर दिया संघर्ष का मतलब है कि आप विचार में रस ले रहे हैं दुश्मन का रस लेकिन रस ले रहे न मित्र उपेक्षा की ठीक है चलो न तुम्हारे चलने में मेरी उत्सुकता है न तुम्हारे न चलने में मेरी उत्सुकता है तुम चलो तो ठीक तुम न चलो तो ठीक मैं दूर खड़ा हूं ऐसे तथस्थ भाव को जो साधता है उसे भीतर मौन उपलब्ध हो जाता है वाक आदि इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके वाणी मन खो जाती तब शब्द निर्मित नहीं होते, मन शून्य हो जाता लेकिन वाक ही अकेला नहीं है वाक आदि इंद्रियों वाक प्रमुख है लेकिन और इंद्रिया भी यही काम कर रही आप जवान से नहीं बोलते आंख से भी बोलते आंख से इशारा करते आंख से वासना पता चल जाती, जाती। आंख से उपेक्षा पता चल जाती मित्रता पता चल जाती शत्रुता पता चल जाती आंख से भी मत बोले और आप कान से ही नहीं सुनते आंख से भी बहुत सी बातें सुनते आँख से भी पकड़ते हैं संस्कार मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी उठते चलते हर वक्त बोलता है न बोल रहा हो तो भी शरीर से भी बोलता है उसके उठने बैठने चलने के ढंग से भी प्रकट करता है पश्चिम में बड़ी खोज चल रही बॉडी लैंग्वेज पर शरीर की भाषा पर। अगर आप किसी के प्रति प्रेम से भरे तो आप उसके पास झुक के खड़े होते हैं। अगर एक स्त्री आपसे बचना चाहती तो वो पीछे की तरफ झुक के खड़ी होगी जब आपसे बात करेगी अगर आपसे नहीं बचना चाहती तो आगे की तरफ झुक के खड़ी होगी वो बोल रही है अगर आप जरा शरीर की भाषा समझे तो आप समझ सकते हैं की स्त्री आपके प्रेम में पढ़ना चाहती है कि आपसे बचना चाहती कुछ बिना कहे सिर्फ उसका शरीर बता देगा अगर कोई स्त्री आपके प्रेम में पड़ना चाहती है, वो दोनों पैर अलग रख के बैठेगी अगर वो आपसे बचना चाहती है वो एक दूसरे पैर के ऊपर पैर रख के बैठेगी वो खबर दे रही कि मेरे द्वार बंद आप ट्रेन में चल रहे हैं आस लोगों को बैठे हुए देखें आप हैरान होंगे सबके शरीर कुछ खबर दे रहे प्रतिपल इशारा कर रहे हैं आप वाणी से ही नहीं बोलते कान से ही नहीं सुनते पूरे शरीर से भी सुनते पूरे शरीर से भी बोलते आप थोड़ा सा अपने पर ध्यान देंगे तो आपको ख्याल में आना शुरू हो जाएगा कि आपका शरीर भी इशारा है। इसलिए बुद्ध ने मुद्राओं पर बड़ा जोर दिया बॉडी लैंग्वेज शरीर की भाषा का सवाल है बुद्ध को आप बैठे देखते वो जिस ढंग से बैठे उस बैठने पर आपने शायद कभी विचार न किया वो बैठना बता रहा है वो इस ढंग से बैठे हैं जैसे अपने में पूरे जैसे अपने से बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं है अपने से बाहर जैसे कोई उत्सुकता नहीं है अपने गिरे एक वर्तुल के भीतर शांत उनके बैठने का जो ढंग है वो बता रहा है कि उनकी दूसरे में कोई इच्छा कोई उत्सुकता कोई वासना नहीं आप बैठे हो खड़े हो सोए हों हर हालत में आप खबर दे रहे हैं भीतर का मन इंगित कर रहा है इशारे कर रहा है आप किसी आदमी का हाथ में लेते हैं आपका हाथ आपके हाथ की गर्मी आपके हाथ से दौड़ती हुई जीवन की धारा कई खबरें देती जब आप किसी का हाथ प्रेम से हाथ न लेते तब आपके हाथ की गर्मी और होती तब आपके हाथ से जीवन ऊर्जा उस दूसरे हाथ में दौड़ती हुई होती स्वागत करती हुई होती जब आप बेमन से किसी का हाथ हाथ में लेते तो आपके हाथ में कोई गर्मी नहीं होती ऊर्जा जाती हुई नहीं होती भीतर की तरफ खिंची हुई लौटती हुई होती हाथ ठंडा होता है उसमें कोई स्वादक, कोई स्वीकार नहीं होता प्रतिपल सारी इंद्रियों से हम बोलते हैं और सारी इंद्रियों से सुनते हैं अहंकारी आदमी की नाक बता देगी कि कितना अहंकार भीतर है आख बता देगी कि वो आपको तुच्छ समझता है दो तो कोणी का समझता उसके खड़े होने उठने का ढंग बता देगा तुम कुछ भी नहीं हो आपने कभी ख्याल किया जब आप अपने घर में अपने नौकर के पास से गुजरते हैं तो आपके गुजरने का ढंग दूसरा होता है। जब आप अपने मालिक के पास से गुजरते हैं तो गुजरने का ढंग दूसरा होता है। शरीर की भाषा बदल जाती नौकर के पास से आप ऐसे गुजरते हैं जैसे वो है ही नहीं ना कुछ उसकी मौजूदगी कोई हथ नहीं रहती वो कोई आदमी नहीं कोई यंत्र है जब आप मालिक के पास से गुजरते हैं तो आप ऐसे गुजरते हैं जैसे मैं बिल्कुल नहीं तुम यू हो यह सब कहा नहीं जाता लेकिन ये सब समझा जाता है इसको कहने की कोई भी जरूरत नहीं पति घर में प्रवेश करता है और वो जानता है कि आज पत्नी कले करेगी कि नहीं प्रवेश करते ही। उसके खड़े होने का बैठने का उसके चेहरे का उसकी आंख का ढंग उसका जोर से बर्तन रखना कि आहिस्ता बर्तन रखना सब बता देता मनस्वित कहते हैं कि घर में जिस दिन पत्नी पीड़ित है दुखी है परेशान है उस दिन छह गुनी ज्यादा आवाजें होती बर्तन गिरते हैं चीजें जोर से रखी जाती हैं कुछ उसे पता नहीं लेकिन भाषा है वो प्रकट कर रही है अपनी भाषा से वो कह रही कि आप सब अस्त सब अराजक थी जब पत्नी प्रेम में होती है तो घर में आवाजें बिल्कुल नहीं होती चीजें आहस्था से रखी जाती हैं, प्रीति से रखी जाती है वो जो पति पर प्रेम है या घृणा है वो चीजों पर भी प्रकट होता है। उसके सारे व्यक्तित्व का जो तरंगायत रूप है जो वाइब्रेशन है वो सब बदल जाती पति घर में प्रवेश करते ही जान लेता है कि हवा कुछ और है तापमान ठीक नहीं इसके लिए न कहना पड़ता न बताना पड़ता ऋषि कह रहा है इस उपनिषद में यम के द्वारा कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके सारी इंद्रियों को उनकी भाषा से मुक्त करके कोई इंद्री कुछ भी न कहे किसी इंद्री से कुछ भी प्रगति ना हो किसी इंद्री में कोई गति ना हो कोई हलन चलन ना हो सारी इंद्रिया मन में लीन हो जाए फिर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करके फिर ये जो मन से रह जाएगा मौन इस मौन मन को और भीतर ले जाना जैसे इंद्रियों के पीछे मन है ऐसे मन के पीछे बुद्धि है विवेक सिर्फ मौन रहना काफी नहीं है इस मौन में जागना भी जरूरी है वो जागना बुद्धि में ले जाए तो पहले मौन हो जाना जरूरी है ताकि ऊर्जा व्यर्थ ना हो बटके ना बाहर आप न हो और जब ऊर्जा संग्रहित होने लगे तो इस ऊर्जा को सजग करना जरूरी होश पूर्वक भीतर एक होश जगाना जरूरी है कि कुछ भी हो मैं जागा हुआ देखूं मैं एक शिकार न रहूं, बल्कि एक दृष्टा हो जाऊं। क्रोध आए तो मैं देखूं कि क्रोध आया उठा छा गया फिर विलीन होने लगा क्योंकि कोई चीज स्थित तो नहीं बुद्ध ने कहा है चीजें आती हैं, रुकती हैं, चली जाती है। तुम जरा जल्दी करके उलझ जाते, थोड़ा रुको और थोड़ा देखते रहो क्रोध उठा कोई क्रोध शाश्वत तो है नहीं सदा रहेगा थोड़ा धैर्य रखो उठने दो बुद्ध कहते हैं आंख बंद कर लो देखो कि क्रोध पूरे शरीर पर धुएं की तरह फैल गया रोआ रोआ उत्तप्त हो गया देखो जल्दी मत करो थोड़ी देर में पाओगे कि जो धुएं की तरह उठा था वो धुएं की तरह ही लीन भी होने लगा खोने भी लगा शरीर का उत्ताप वापिस लौट आया अपने अपनी जगह पर हृदय की धड़कन अपनी जगह आ गई अब बादल विसर्जित हो गए तुम जरा रुको और देखते रहो क्रोध आएगा और चला जाएगा और तुम अछूते रह जाओगे और एक बार भी कोई व्यक्ति किसी एक वासना को देखने में समर्थ हो जाए तो समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाता है क्योंकि कुंजी उसके हाथ में आ गई अधिक के कारण हम उलग जाते हैं बड़ी जल्दी कर लेते गुरजीएफ का बाप मरा तो उसने गुरजीएफ को कहा कि तू एक वचन दे दे की जब भी तुझे क्रोध आए तो तू 24 घंटे बाद उसका जवाब देना कोई गाली दे तो तू 24 घंटे बाद जाके जवाब देना गुरुजीएफ ने कहा बड़ी अजीब बात है लेकिन आप कहते हैं मरते हुए पिता तूस्वीकार करिए फिर बाद में गुरुजीएफ ने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी बदल दी मेरे मरते बाप क्योंकि चौबीस घंटे के बाद कोई मतलब ही नहीं रह किसी ने गाली दी है उससे उसको कह के पड़ता है कि ठहरी मैं जरा पिता को वचन दे दिया चौबीस घंटे बाद आके जवाब दूं। तो चौबीस घंटे में बात इतनी राख हो जाती कि कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि उसकी गाली बिल्कुल सही थी जाके धन्यवाद देना आदमी मैं ऐसा ही हूं कई बार ऐसा लगता है कि उसने गाली दी ये उसके भीतर का रोग है इससे मेरा क्या प्रयोजन मैं तो सिर्फ निमित्त था लेकिन गुरुजीएफ ने कहा ऐसा मौका कभी नहीं आया कि मैं 24 घंटे बाद जाके गाड़ी का उत्तर दिया हूं 24 घंटा बहुत वक्त 24 क्षण भी अगर आप रुक जाए जिंदगी दूसरी होने लगी मन को जागरण बनाना है मन को बुद्धि में विवेक में विसर्जित कर देना फिर ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करें फिर ये जो जागरण है ये जो विवेक है ये जो अवेयरनेस है ये भी अंत नहीं है क्योंकि इस जागरण के लिए भी चेष्टा करनी पड़ती है और जो भी चेष्टित है वो स्वभाव नहीं बन पाता जिसमें भी प्रयास करना पड़ता है वो ऊपर ऊपर ही रह जाता है इसकी भी कोशिश करनी पड़ती भीतर साधना साधना पड़ता है जागे रहो होश रखो ये भी द्वंद है एक तरह का संघर्ष तो उपनिषद कह रहा है कि फिर इस संघर्ष को भी इस चेष्टा को आत्मा में लीन करना आत्मा का अर्थ है बीइंग और चेष्टा का अर्थ होता है डूइंग, जो भी हम करते हैं वो और आत्मा का अर्थ होता है जो है जिसको करना नहीं पड़ता जिसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इस जागरूकता को आत्मा में लीन करने का अर्थ है ये स्वभाव बन जाए इसकी कोई चेष्टा ना करनी पड़ेगी ये रहे इसको साधना ना पड़े जिसको भी साधना पड़ता है वो कृतिम, वो ऊपर ऊपर है जरे छोड़ देंगे खो जाए एक सूफी फकीर को मेरे पास लाया गया वो सूफी फकीर को सभी जगह परमात्मा के दर्शन होते थे कोई 30 वर्ष से निरंतर उसके भक्त और भक्तों ने कहा कि आदमी अनूठा है वृक्ष हो की पत्थरों की, पहाड़ों सब जगह से परमात्मा के दर्शन हुए मैंने उस सूफी को कहा कि तुम अभी भी इसकी चेष्टा तो नहीं करते हो क्या मतलब ये परमात्मा को देखने की चेष्टा तो नहीं करते हो मैंने कहा तीन दिन तक तुम चेष्टा छोड़ो और फिर भी अगर परमात्मा दिखाई पड़ता रहे तो समझना कुछ हुआ अन्यथा चेष्टा से अगर दिखाई पड़ता रहे तो भी कुछ भी नहीं हुआ तीन दिन बाद वो फकीर मुझ पर बहुत नाराज हो उसने कहा कि मेरी तीस साल की साधना खराब कर दी मुझे वृक्ष में थे वृक्ष दिखाई पड़ने लगा मैंने कहा कुछ खराब नहीं हुआ जो था ही नहीं वो ही खोता है तुम तो चेष्टा कर करके देख रहे थे तीस साल में आदत हो गई थी वो आदत थी अनुभव नहीं था आदत और में बड़ा फर्क है आदत ऊपर से थोपी गई व्यवस्था है अनुभव भीतर से आया हुआ प्रवाह है इसलिए चेष्टा से जो जागरूकता सदती है वो अंतिम नहीं है प्रारंभ में तो चेष्टा करनी पड़ेगी लेकिन जल्दी ही उसे निश्चिष आत्मा में लीन कर देना है उसे भी भूल जाना है उसकी भी याद नहीं रखनी वो रहे ही स्मरण रखना है कि बिना चेष्ठा के सहज रहे हो जाता है। अगर मन की सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाए तो वो ऊर्जा विवेक बन जाती है। विवेक जब पूरी तरह जगने लगता है तो उसे सहज कर लेना कठिन नहीं ऐसे ही जैसे कि आप तैरना सीखते जब पहले सीखते हैं तो वो चेष्टा होती है। जब सीख जाते हैं तो, तो स्वभाव आदत नहीं यही फर्क क्योंकि अगर तैरना आदत हो तो आप 30 वर्ष के बाद फिर दोबारा तैरें तो आपको फिर सीखना पड़ेगा 30 साल में आदत टूट जाएगी लेकिन आप 300 जन्मों के बाद भी अगर आपको होश हो कि आप एक दफे तैरे तो फिर कोई सीखने की जरूरत नहीं आप पानी में गए कि आप तैरने लगे। तैरना कोई कभी भूल नहीं सकता एक दफा जान लिया स्वभाव बन जाता उसको भूलने का कोई उपाय नहीं दोबारा सीखने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती आदत तो छूट जाती है आप किसी चीज की आदत बना ले फिर कुछ दिन अभ्यास न करें छूट जाए लेकिन स्वभाव नहीं छूटता विवेक जब पूरी तरह जगता है तो धीरे धीरे उसकी चेष्टा छोड़ते जाए और निश्चिष विवेक को साधना विवेक बना रहे ये देखना कोशिश न करनी पड़े कोशिश हटा देना कोशिश के हट जाने पर इफर अवेयरनेस तब प्रत रहित विवेक सदता है वो आत्मा में लीन हो जाना है। लेकिन आत्मा की अंत नहीं उसको भी शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करें अब क्या बचा विलीन करने को पहले वाणी थी शब्द थे इंद्रियां थी उन्हें लीन की मन बचा मोन मन बचा फिर उस मौन मन को लीन किया विवेक बचा फिर उस विवेक को अस्तित्व आत्मा बची अब इसको किसने लीन करे और अब बचा क्या आत्मा के बचने का अर्थ है अभी भी मुझे ख्याल है कि मैं हूँ अस्मिता एक सूक्ष्म अहंकार अभी भी बचा की मैं हूँ इसको भी लीन कर नहीं। है परमात्मा में इतना भी ख्याल न रह जाए कि मैं हूँ होना तो बचेगा लेकिन मेरा होना नहीं बचेगा वो होने का नाम जहां मैं का नाम मैं कोई भाव नहीं उठता परमात्मा वह आपके भीतर है केंद्र वहाँ कोई मैं का भाव नहीं कोई इगो कोई अस्मिता नहीं ये परम उपलब्ध कह रहा है उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो क्योंकि ज्ञानी उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छोड़े की तरह उस की उसकी दुर्गम बतलाश्चित ही जैसे जैसे हम बीतक प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे मार्ग दुर्गम होता जाता नाजुक जरा सी भूल और आप बटक जाएंगे जैस जैसे जैसे मार्ग भीतर जाता है वैसे वैसे बृहस्तपूर्ण होता जाता है, और जैसे मार्ग भीतर जाता है वैसे वैसे, वैसे आप अकेले होते जाते हैं इस भीतर के रास्ते पर भी किसी का साथ मिल जाए सा किसका हो सकता है उसका हो सकता है जो भीतर ठीक अपने केंद्र पर स्थापित हो गया जो पूरी तरह अपने केंद्र को पा लिया, जो इस मार्ग से गुजर चुका जो इस मार्ग की कठिनाइयां भटकन उलझाओ जानता हो जो इस मार्ग के पास से गुजरने वाले दूसरे मार्ग जानता हो जिन पर भटक जाने की बहुत संभावना है जिससे पहाड़ी यात्रा पर जाते हैं तो दो तरह के उपाय हो सकते हैं। या तो आप एक नक्शा ले ली पहाड़ के सारे मार्गों का सारे मोड़ों का भटकाओ का खाई खड का उलझन का सारा नक्शा ले नक्शा लेके पहाड़ पर चल पड़े शास्त्रों के अनुसार जो लोग चलते हैं वो नक्शा लेके चलते हैं। लेकिन ध्यान रहे नक्शा कभी भी गाइड का काम पूरा नहीं कर सकता एक पहाड़ी आदमी जो पढ़ा लिखा भी ना हो जिसको नक्शा देखना भी न आता हो जिसे शास्त्र का कोई पता भी ना हो, अगर पहाड़ का रहने वाला निवासी आपको गाइड की तरह मिल जाए तो हजार नक्शों से बेहतर है क्योंकि सारी भूमि उससे परिचित उसे कोई हिसाब लगाने की जरूरत नहीं वो उस भूमि में पड़ा हुआ पला है वो उस भूमि के रक्तिरती रच्ट, से वाकिफ है वो पर्वत वो पहाड़ उसके लिए मित्र है भूलने भटकने का कोई सामान नहीं वेद भी उतना काम ना देंगे कबीर जैसा बेपढ़ा सा गाइड भी काफी वो उस के चप्पे चप्पे से परिचित वो वहाँ हुआ वहाँ बड़ा वहाँ प्रवेश है, वो मंजिल तक हो आया जहाँ तक रास्ते ले जा सकते जीवित गुरु मिल सके तो मुर्दा शास्त्रों की कोई भी कीमत नहीं शास्त्रों के साथ एक बहुत बड़ी कठिनाई और वो कठिनाई ये है कि शास्त्रों का अर्थ आप लगाएंगे नक्शा भी आपके हाथ में हो तो भी नक्शे की व्याख्या तो आप ही करेंगे और आप क्या व्याख्या करेंगे आप वही अर्थ निकाल लेंगे जो आप निकाल सकते हैं। आपका अर्थ आपसे बड़ा तो नहीं हो सकता इसलिए जितने लोग गीता पढ़ते हैं उतने ही अर्थ होते जिस भांति का आदमी गीता पढ़ेगा उसी भांति का अर्थ निकाल वो अर्थ कृष्ण का कभी भी नहीं हो सकता वो अर्थ आपका ही होगा तो गीता से आप कहा जाएंगे क्योंकि अर्थ आप अपना निकाल होता तो शायद आप कहीं जा भी सकते इसलिए शास्त्र सार्थक नहीं हो पाते शास्त्र तो बहुत नक्शे कितने कोई तीन धर्म है जमीन पर तो 300 सौ नक्शे परमात्मा तक जाने लेकिन कोई नक्शा काम नहीं आ रहा सबके पास नक्शे सब अपना अपना नक्शा लेके बैठे हैं। लेकिन नक्शे का अर्थ खुद ही निकालना पड़ता है नक्शे की भाषा नक्शा तो प्रतीक है नक्शा कोई असली चीज तो, है। तो नहीं है नक्शे के हाथ होने से कुछ भी नहीं होता कई बार तो ये भी हो सकता है कि नक्शा ही भटकाने का कारण हो जाए बिना नक्शे के शायद आप पहुंच भी जाते क्योंकि अपनी बुद्धि से थोड़ा खोजबीन कर नक्शे बैठे भूमि को तो देखते ही नहीं कहा जा रहे फिर ये नक्शे भी हजारों साल से चल रहे हजारों लोगों ने उन चीजें जोड़ दी है घटा दी मौलिक नक्शे कहीं भी बचे नहीं बच नहीं सकते क्योंकि आदमी के से में तो जो भी नक्शा रहेगा उसमें कुछ जोड़ेगा घटाएगा कुछ अपनी तरफ ऐसी बनाएगा रंग भर देगा कुछ खूबसूरत कर लेगा पूजा के योग बना लेगा लेकिन चलने के योग नहीं रचा सभी शास्त्र पूजा के योग को गए उनको मंदिर में रख कर हम पूजा करते उतना काफी है, लेकिन उनको लेकर चल नहीं सकते शास्त्र से भरा हुआ मन, कई बार तो सीधे तथ्य भी नहीं देख पाता क्यूँकी शास्त्र बीच में आ जाता है। इसलिए यम कह रहा है और समस्त सदगुरुओं ने कहा है किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लेना जो जीवित शास्त्र उसके भरोसे यात्रा आसानी से हो सकती है तो क्योंकि आप को व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी और आप पूछ भी सकते हैं और धीरे दीर धीरे वो आपको अपनी तरफ उठाने लगे महावीर या, या कृष्ण या क्राइस्ट जीवित शास्त्र लेकिन बाद में उनके वचन भी मुर्दा शास्त्र हो जाते हैं फिर लोग उन मुर्दा वचनों को खुश धोते रहते समझदार साधक पहले तो यही कोशिश करेगा कि कोई जीवित व्यक्ति मिल जाए जो गायब हो और ऐसा कभी भी नहीं होता पृथ्वी पर ऐसे जीवित व्यक्ति न हो ऐसा कभी होता ही नहीं जो आपको मारना यम कह रहा है मनुष्य उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस पर ब्रम्ध परमेश्वर को जान दो क्योंकि ज्ञानी जन उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरे की ठीक हुई के तीख सुनगम अकेले में उपद्रव की हो सकता है अकेले में तय करना बहुत मुश्किल है कि कहा जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है और भीतर की शक्ति से खेल उपद्रव है क्योंकि बड़े हो, जान है भीतर की की ऊर्जा जब जाए और ठीक मार्ग न पकड़े तो विक्षिप्त आप हो सकते न मालूम कितने साधन विक्षिप्त हो जाते विक्षिप्त होने का कुल कारण इतना होता कोई वहाँ मौजूद नहीं जो उनको भीतर व्यवस्था दे जो भीतर उन्हें अनुशासन दे भीतर बड़ा जटिल जान एक युवक को मेरे पास लाया वो है वो अकेले ही शिक्षा संत व्याख्या खुद ही करनी पड़ी और जब सिर्शासन से उसको लगा कि आनंद आता है स्वास्थ्य मालूम पड़ा एक तरह का बैल दिन चौबीस घंटे रहने लगा तो बढ़ाता चला गया समय एक सीमा के बाद सांस भी खो गया मुझे जो सुख मालूम होता था वो भी खो गया और सिर सदा भारी रहने लगा अब पत्थर की तरफ गोचे हो गया तब घबराया। बस अब में में है। मस्तिष्क मस्तिष्क एक सीमित मात्रा में ही की धारा जाती ज़्यादा के टूट जाने पर भारी नुकसान असल में आदमी इतने मस्तिष्क को विकसित कर सका इसीलिए तो उसने चार आठ पैदा चलना छोड़कर दो पैर वो खड़ा जानवरों का मस्तिष्क की धारा आ तो जमीन में कसित जब आप ऊपर की तरफ खड़े हैं तो, तो, तो सबसे कम खून मस्तिष्क में पहुंचता है इसलिए तो मस्तिष्क विकसित हो पाया उसमें सूक्ष्म तंतु दिख पाए जानवर जमीन के साथ आराम के, के लिए लेट कर लेट जाना जरूरी असल में कोई भी पशु की अवस्था में जाने में जो तकलीफ है तनाव लाभ कर सकता है लेकिन जीवित जीवन और गुरु के करीब तय तो करेगा कि कितनी देर कितना समय कितना और कब क्यूँकी सभी समय भी नहीं हो तो अलग सूरज के उगने के साथ शीसातों के अलग परिणाम हो सूरज के डूबने के साथ अलग परिणाम हो अवस्था में उसके अनुसार अलग परिणाम हो गुमान तो के रात पूरा नास्तक और तांगल के लिए चांग मारा। अंग्रेजी में सब लुनार कहता है। लुनार से तो लुनार से बना चांग। चांग किसी तरह आंखों को पालता है। और इसलिए क्रेमी ढूंढना बेहद असंभव है, जो कि ज्यादातर उसकी सुविधा होती है। कभी ढूंढना के लिए उस उत बड़ी थी। है। बड़ी रात तो तो तो का का सबसे कम है तो तो लेकिन लोग नहीं आपके, आपके शरीर में पचहत्तर चार पचहत्तर प्रतिशत व्यक्तित्व को फीस तरह आंदोलित करता है जिला क्यूँकी एक व्यक्ति में भेद पड़ेगा अगर बहुत बुद्धिमान आदमी है तो बहुत सी फायदा अगर मूल है तो सी फायदा। इस बात पर निर्भर करेगा की मस्तिष्क तंतु कितने मोटे और कितने सूक्ष्म मोटे तंतु ज्यादा दर शक्ति शासन करेंगे और एक बात आचार्य के चकित करने वाले आदमी जब तक नहीं कारण शिक्षा का जटिल प्रयोग और जब तक जीवित की ये ऐसे ही जैसे आप को एचाने को एचाने के जाने कि और करते तो तुम क्या जानोगे? मैं बीमार हूँ अपनी बीमारी को ज्यादा जानता हूँ यह मेडिकल की किताब उठा ले बीमा चला जाए। आगा, आगा, आगा, आगा। आगा। लेकिन शरीर के साथ आप मजे से डॉक्टर के पास वो जो उसको आप बेदबा लोग कुछ करते को करता रहता है कोई किसी तरह का बनाते हैं आपके बनाए lo frenido de potencia está en तथा जो अविनाशी नित्य अन्य आनंद असीम महान आत्मा से मनुष्य प्राश्चिक द्वारा सहमे नचिकेता तेज बना था ताशान का वर्णन करके और स्मरण करके मनोविज्ञान में यूनिवर्सल अप्रोच पर पर से डिस्ट्रिक्ट होते क्यों मनुष्य सर्वोत्तम सुखी होता है इस परमार्थ मार्ग रहस्य पसंद को परमार्थ की साधना से नाता अथवा शांति का नहीं है की सभी को सुनाया जाए की जिनके भीतर कोई नहीं है है का को क्या से की की एक विशिष्ट विकास की अध्यात्म उसके पहले सुन ही लेंगे अवस्था में छोटे से बच्चे को सात साल के बच्चे कोई सूत्र पहुँचा सुनाया बिल्कुल बकवास अभी बड़ियों की कथाएँ बच्चे को बड़ी हैरानी होगी की क्या बात है क्यों कर रहे हैं आपको चौदह साल का ही बचाए विवाद का वासना की क्या काम सूत्रा ठीक अध्यात्म इतिहास लेकिन काम वासना तो चतर जी के हाथ में चौदह साल में वो सभी को काम वासना वो तो आपके हाथ में नहीं प्रकृति आपको कर ही देगी प्रकृति का उस से से नहीं। है। है, आप नहीं मिट खरीदेगी प्रॉब्लम संपत्ति जारी रहे जीवन चलता रहे तो प्रकृति सब उपाय करती तो है जीवन अवरुद्ध न हो जाए सोचे चौबीस घंटे के लिए जगत ऐसी काम वासना जरूरत हो जाए चौबीस घंटे जगत वो वो आपके हार्मोन्स, शरीर के एक पर आप कर घटना नहीं अध्यात्म प्रकृति के बाहर जाने की कथा वो आप अपना अनुभव विचार चिंतन मनन अपनी ही खोज से आप एक दिन पके और उसके पहले वे जो ब्रह्म के कहानी वे जो ब्रह्म को ही चाहते अब जो परम सत्य की खोज के लिए उस सुखे, इस को, को जो ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है भोजन करने वालों को सुनाता है cambiar esta panorama amenazas de हाँ। में ये पूरा म्रथ्य। और म्रथ्य। दे जाएं। है प्रीजन, प्रीजन, तो के जाए एक भी व्यक्ति मर जाता है आप तो मृत्यु आपके लिए महत्वपूर्ण जब भी कोई मरता है आपके निकट का तो आपके पेटर कुछ मरता है। आपकी माँ जिस दिन आपकी पत्नी मरेगी उस दिन पत्नी ने जो जो आपके भीतर भर दिया और आपके व्यक्तित्व जो जो जगह दी और आपके हृदय के जिन जिन को तो यह है आपकी मौत के समय तो आप होश में नहीं रहेंगे इसलिए उस वक्त कथो पिछे सुनाना बहुत तो नहीं हो सुनने वाला बेहोश है तब आप आधे मरते हैं और होश भी रहता है उस सार्थक हो सकता है वो क्षण संवेदनशील है उस क्षण आप समझना चाहते हैं क्या है वृत्व उपयोगी हो सकते क्योंकि मौत के प्रति जब आप संवेदनशील है तभी अमृत की तलाश शुरू हो सकती है क्षण जीवन में बड़े मत है। वो तो ड्रामेटिक एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक का तो कहना है की जब तक हम उस क्षण को ना बदलें, तब तक आदमी इसको तो बदलानी चाहता उस क्षण में आदमी दुख से भर जाता है इसलिए सभी बच्चे रोते जी बच्चे के कान में पहले तक सुनाई पड़ता न थी कोई दायित्व न था न भोजन की तलाश करनी थी नौकरी करनी थी न सांस लेनी थी कुछ भी नहीं करना था वो सब था। होना पर्याप्त का पूर्ण था उस पूर्णता के सुख के क्षण जगत में बना सके आदमी दुखी रहे उसकी बात सकेगा तो दूसरा एक क्षण है जब आप प्रेम में पढ़ते वो भी बहुत महत्वपूर्ण जैसे गर्व का क्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी व्यक्ति से मुक्त होते वैसे प्रेम है। अभी कुछ जीवशास्त्री एक सिद्धांत उनका सिद्धांत यह है कि बच्चा जितने ही पैदा होता है उस क्षण उसके आसपास जो भी वातावरण होता है जो भी घटना घट रही होती है वो बच्चे पर सदा भी संस्कारित हो है। उस का इम्पैक्ट बहुत बेहद फिर तो उससे छुटकारा बहुत मुश्किल। एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था मुर्गियों के ऊपर तो जैसे ही मुर्गी का बच्चा अंडे से निकलता है उसको अब पहला दर्शन अपनी माँ का होता है वो अंडे पर संभाल के बैठी उसको दे रही बस वो माँ के पीछे भागने लगता एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था मां की जगह एक रबर का गुब्बारा अंडे के ऊपर रखा हुआ और जैसे ही अंडे से चूजा निकला उसने मां को तो नहीं देखा रबर के गुब्बारे तो को देखा रबर का गुब्बारा उसकी रबर का गुब्बारा जहां भी ले जाए वो उसके पीछे माँ की उसे कोई चिंता नहीं मां दास भी आए तो न करे और ये फिर उस चूजे की जिंदगी भरती हो पता होगा वो चूजा फिर किसी मुर्गी को प्रेम नहीं कर सकता जन्म का क्षण है वो बड़ा तीन अगर उस क्षण में जो भी प्रभाव हम पर पड़ते हैं वो जीवन पर हमारे साथ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर बेटा उस स्त्री की तलाश में है, जो उसकी माँ जैसी हो। चाहे उसे पता हो चाहे ना तो हो अब कोई भी स्त्री माँ जैसी तो खोजना मुश्किल इसलिए सभी स्त्रियों से दो मिलेगा की है वो तो मिलने वाला और कोई स्त्री आपको बेटा बनाने के लिए आपसे विवाह कर भी नहीं रही वो अपने पिता को खोज रही, आप अपनी माँ को खोज रहे उपज रखा लगता इसको कहीं भी शांति होने वाली थी इसलिए विवाह नरक है, उसमें अचेतन प्रभाव काम कर रहे हैं और संघर्ष खड़ा कर साथ रहे में जो प्रभाव पड़ेंगे वो भी जीवन पर शांत की मृत्यु के क्षण में जो प्रभाव पड़ेंगे वो भी जीवन पर शांत और आपके मृत्यु के क्षण में जो प्रभाव पड़ेंगे वो अगले जन्म में शांत ये उपनिषद मृत्यु से संपन्न इसलिए श्राद्ध के क्षणों में पड़ने जैसा है श्राद्ध के क्षणों में समझने जैसा मृत्यु आपका प्रभावी और चारों तरफ मौत की छाया ने आपको प्रय किया और जीवन व्यर्थ मालूम पड़ता उन क्षणों में